हमारे गुरु और उनका संदेश विश्व धर्म महासभा के सम्मुख स्वामी जी के अभिभाषण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जब उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया तो विषय था हिंदुओं के धार्मिक विचार किंतु जब उन्होंने अंत किया तब तक हिंदू धर्म की सृष्टि हो चुकी थी इस संभावना के लिए समय भी परिपक्व हो चुका था उनके सम्मुख उपस्थित विशाल श्रोता समूह पाश्चात्य विचारधारा का ही प्रतिनिधि था लेकिन इसमें जो प्रमुख परमोत्कृष्ट विशिष्टता है उस सब का कुछ विकास भी श्रोताओं में विद्यमान था अमेरिका को और विशेष रूप से शिकागो को जहां यह सम्मेलन हुआ यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र ने अपने मानवीय योगदान से आप्लावित किया है आधुनिक उद्योग और संघर्ष के बहुत कुछ उत्कृष्ट और उनमें से कुछ निकृष्ट भाव पश्चिम के नगरों की रानी की सीमाओं के भीतर मिलते हैं जिसके पद तल जब वह अपनी आँखों में उत्तर का प्रकाश भरकर बैठती और चिंतामग्न होती है मिशन झील के तट पर है आधुनिक ज्ञान में ऐसा बहुत कम है यूरोप के अतिश्य उत्तराधिकार में प्राप्त ऐसा बहुत कम है जिसकी कोई न कोई चौकी शिकागो की नगरी में न विद्यमान हो और जहाँ हम में से कुछ को इस का जनसंकुल जीवन और अधीर उत्सुकता कभी निर्विशृंखल ही क्यों न प्रतीत हो भी इसमें कोई संदेह नहीं कि वे मानवीय एकता में किसी महान किंतु धीर संचारी आदर्श को उस समय व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं जब उनकी परिपक्वता के दिन पूर्ण हो जाएंगे ऐसी मनोवैज्ञानिक भूमि थी ऐसा मानव सागर था तरुण तुमुल तथा अपने शक्ति और आत्मविश्वास से उफनता फिर भी जिज्ञासु और जागरूक जो भाषण भा, आरंभ करते समय विवेकानंद के सम्मुख था उसके ठीक विपरीत उनके पीछे युग युग के आध्यात्मिक विकास का प्रशांत सागर था उनके पीछे एक संसार था जो अपनी कालगणना वेदों से करता है और अपनी याद उपनिषदों में करता है एक संसार जिसकी तुलना में बौद्ध धर्म प्राय आधुनिक है एक संसार मत मतांतरों की धार्मिक व्यवस्थाओं से पूर्ण उष्ण कटिबंध की सूर्य रश्मियों से स्नात शांत देश जिसकी सड़कों की रज पर युग युगांतर से संतों के चरण चिन्ह अंकित होते रहे थे संक्षेप में उनके पीछे था वह भारत शास्त्रों वर्षों के अपने राष्ट्रीय विकास के साथ जिनमें उसने अपने देश और काल के महान विस्तार के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने समस्त देशवासियों द्वारा सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त कुछ मौलिक और सारभूत सत्यों का पता लगाया है अनेक बातें सिद्ध की है और केवल एक पूर्ण मतक्य को छोड़कर लगभग सबको उपलब्ध किया है तो यही थे वे दो मानव प्लावन प्राच्य और अधनातन चिंतन के मानव दो प्रबल महानद धर्म महासभा के रंगमंच पर विद्यमान गैरिक वसन मंडित यह परिव्राजक एक क्षण के निमित्त इन दोनों प्लावनों का संगम बिंदु बन गया हिंदू धर्म के सामान्य आधारों का सूत्रीकरण इस परम नैव्यक्तिक व्यक्तित्व से उन प्लावणों के संपर्क के आघात का अपरिहार्य परिणाम था स्वामी विवेकानंद के अजरों से जो शब्द उच्चरित हुए वे स्वयं उनके अनुभव जनित नहीं थे ना उन्होंने अपने गुरुदेव की कथा सुनाने के निमित्त ही इस अवसर का उपयोग किया इन दोनों के स्थान पर भारत की धार्मिक चेतना संपूर्ण अतीत द्वारा निर्धारित उनके समग्र देशवासियों का संदेश ही उनके माध्यम से मुखर हुआ था और जब वे पश्चिम के यौवन और मध्यान में बोल रहे थे तब प्रशांत के दूसरी ओर तमसाच्छन्न गोलार्ध की छायाओं में प्रतुप्त एक राष्ट्र अपनी ओर गतिमान अरुणोदय के पंखों पर आने वाली और उनके प्रति स्वयं उसके ही महत्व और शक्ति का रहस्य उद्घाटित करने वाली वाणी की प्रतीक्षा अपनी आत्मा में कर रहा था